नमस्कार मित्रों बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं अनुराग शर्मा और प्रस्तुत है मेरी एक लघु कथा ईमान की लूट बैक उस बार गैंग को लूट में अच्छी खासी मात्रा में ईमानदारी मिल गई लूट का माल बांटते समय झगड़ा होने लगा कोई कहता मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए ईमानदारी की लूट में सबसे ज्यादा हिस्सा लूंगा कोई बोला कि सबसे चालाक होने के कारण सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए सरदार ने कहा कि उसूलन तो आधा हिस्सा उसका है बाकी आधे में सारा गैंग जो चाहे करे गांधीवादी ने कहा सबसे ज्यादा थप्पड़ उसी ने खाए हैं इसलिए वो सबसे बड़े हिस्से का हकदार है जिहादी बोला कि सबसे ज्यादा सेकुलर होने के कारण उसका हक सबसे बड़ा है माओवादी ने कहा कि बम और आईडी फोड़ फोड़ कर खतरा तो उसने उठाया है इसलिए उसका हक भी ज्यादा है मार्क्सवादी कहने लगा कि उसे पिछहत्तर मिलना चाहिए क्योंकि बाकी जनता में तो सब बराबर के अधिकारी हैं कम ज्यादा की कोई बात ही नहीं वकील बोला कि गैंग को बचाने के लिए झूठ बोलते बोलते उसकी ईमानदारी सबसे पहले खर्च हो जाती है वहीं प्रोफेसर ने कैडर भर्ती करने के काम को सबसे कठिन बताया अर्थगामी ने लारा दिया कि जितनी ज्यादा ईमानदारी उसे मिलेगी वो दल को उतना ही अधिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिलाएगा पत्रकार ने कहा कि प्रचार के लिए उसे ईमानदारी खसोटने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए सबने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी कुछ तो मरमरा भी गए बाकी गंभीर रूप से घायल होकर भाग लिए लुटे पिटे सरदार अकेले रह गए अब उनकी ईमानदारी भी सब खर्च हो गई है सो ईमानदारी के बैंक पर अगला ज्यादा बड़ा हाथ मारने की सोच रहे हैं तब तक उनके छिटके हुए गैंग पर कब्जा करने के लिए कई अन्य घायल अपनी अपनी ईमानदारी का बचा खुचा कटोरा लिए नजरे गढ़ाए बैठे हैं देखते हैं जन तक ईमानदारी से लहलोट होने वाली है जोथ की बाबा कहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के पुराने ईमानदारी लूट गैंग के जिस भी प्रमाणित सदस्य की किस्मत बुलंदी पर होगी सरदार वही बनेगा धन्यवाद